मन्त्रपाठः नमो नमः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् वह तेजस्विनाधी शांति शांति शांति हाँ जी अचीत ये उदाहरण है हमारा अच्छी राम, राम, राम ने फूलों को चुना फूलोंकुचुना अचैषी चीयचयने धातु है धूवाद धातवा से धातु संज्ञा कियकार की हलंती से इत्या तय लोप अदर्शन लोप धा के अधिकार में भूते भूतकाल अर्थ में लुंग लुंग लकार आता है भूतकाल अर्थ में लुंग लकार आता है और यह लुंग लकार कर्ता को कहने के लिए आता है यानी कर्तवाच्य में आता है लहकर्मनी च भावे चाकर्म के भय लकार जो है कर्म में और करता में आते हैं और लकार भाव और करता में आते हैं तो यहां पर लकार जो लुंग लकार है यह कर्ता को कहने के लिए आया है यह है लह कर्मनी चावे चा कर्म के जो लुंग लकार आया है तो प्रत्यय परश्चा से परे बैठेगा ची धातु से परे फिर उसमें लुंग में गकार की संज्ञा हलंत्यम और लू में उकार की उपदेशे इंज्ञा उपदेश अजनुनालोप आदर्शनालोप तो ची और लकार बचा हुआ है अब इस स्थिति में सूत्र आया है धातु के अधिकार में ही चिली लुंगी चिलीलुंगी का अर्थ है लुंग लकार परे रहते धातु को चिली आदेश होता है धातु को धातु से ची चिली प्रत्यय होता है जो समझ लीजिएगा लुंग लकार परे रहते ची धातु से चिली प्रत्यय होता है प्रत्यय परश्चर तो चिली बैठेगा धातु से परे तो ची चिली और लुंग का लकार फिर सूत्र आता है चिले ये कहता है धातु के अधिकार में जो चली आया है उस चली के स्थान में चिले में षष्ठी एक वचन है उस चली के स्थान में सिच आदेश होता है तो उस चली के स्थान में सिच आदेश हो गया है तो ची धातु चली के स्थान में सिच फिर लुंग लकार का लकार यह स्थिति है हाँ जी धातु में पहले हलंतम से लोभ कैसे होगा यह कार का धातु धातु है ना जी जी अनु अनुबंध है धातु का आप क्या पूछ रहे हैं आ, उसका लोभ क्यों किया अनुबंध अनुबंध का लोभ करते है ना चीए धातु में यकार अनुबंध है अच्छा आपने उसका प्रयोजन क्या यह पूछ रहे हैं यकार, यकार का लोप करने का प्रयोजन पूछ रहे नहीं नहीं मैं यह पूछ रहा हूं कि नहीं होगा क्या चुट्टू से नहीं चकार का कैसे होगा तो धातु है ना धातु का चकार का ही आप लोप कर दोगे तो फिर बचेगा क्या क्या, क्या इकार बचेगा जी तो जैसे प्रत्येक का तो हमने हलन से इत करते थे और जी जी आदि जो शब्द है उसकी भी करते थे की। आ, उसमें ये होता है जो, आप, जो प्रश्न है उसको क्योंकि चकार का भी लोभ प्राप्त होता प्राप्त हो रहा है ऐसा आपको समझ में आ रहा है लेकिन हम अपने प्रयोजन को ध्यान में रख करके करेंगे ना अचय शीत जो हमारा प्रयोजन है उदाहरण है उसको ध्यान में रख करके करेंगे अगर शीत धातु में चकार का ही हमने लोप कर दिया तो बचेगा क्या चय कैसे बनेगा क्योंकि अपना प्रयोजन को ध्यान में रख करके उन उन कामों को करते हैं। जिन जिन कामों को करने से वो रूप सिद्ध होता है प्रयोजन इसको ऐसा कहेंगे प्रयोजन प्रयोजन ना होने से उस चकार का लोप नहीं होगा आप आगे पढ़ेंगे जाकर के कि कहीं कहीं जो है अनुबंध का भी लोप नहीं होता है हम यहां तो लोप करते जा रहे कहीं कहीं लोप अनुबंध का भी लोप नहीं होता है प्राय करके अनुबंधों का लोप होता है लेकिन किसी किसी जगह पर अनुबंध का लोप नहीं होता क्यों तो हेतु देते हैं प्रयोजनाभाव उसका लोप करने से कोई प्रयोजन नहीं है उसके रहने से ही प्रयोजन सिद्ध होता है तो अगर हम चकार का भी लोप कर देंगे तो हमारा प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होगा इसलिए उसका लोप नहीं होगा प्रयोजन अभावत लोपो राजेश जी ओम भगवान धन्यवाद जी तो हम चल रहे थे ची धातु है और चिली के स्थान में सिच है और लुंग लकार का लकार है ये स्थिति है अब ये जो लकार आया लुंग लकार लुंग लकार आने के कारण से अब लकार का अधिकार प्रारंभ हो गया लुंग लकार आया है तो लकार का अधिकार प्रारंभ हो गया तो सूत्र आएगा लकार का अधिकार लस््य लस्य सूत्र है तीन चार सतहत्तर मूल पाठ निकालिएगा अष्टाध्याय का तीन चार सतहत्तरवां सूत्र है लस् मिल गया होगा अब इस लस्य के अधिकार में काम करेंगे इस लस्य का अधिकार जो है समाप्ति तक जाएगा यानी आ तृतीय अध्याय समाप्ति पर्यंत वैसे तो कमी सूत्र है यहां पर तो तीसरे अध्याय के समाप्ति तक का मतलब है इस पाद के समाप्ति तक इस लस्य का अधिकार चलेगा अब लस्य के अधिकार में काम होंगे यानी लकार के अधिकार में काम चलेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है देखिएगा पुस्तक आपने निकाल होगा मूल अष्टाध्य में यह लस्य से यहां से लेकर के 114 सौ सूत्र छंदस्यु भय था यह सारा प्रसंग जो है प्रकरण जो है यह तिंगंत प्रकरण है यही बहुत सारे सूत्र है इन सूत्रों से आप सारे तिंगंत के रूपों को सिद्ध करते हैं यानी आप लिखते ना जैसे पठती पठता पठंती आ, और पठसी पठथ पठथ पठामी पठावा पठाम जो भी रूप सिद्ध करते हैं दसों लकारों में उन लकारों को सिद्ध करने के बहुत सारे जो सूत्र है वह सब इसी प्रकरण में है लस्य का से लेकर के चंदस्युभता तक ये जितने भी सूत्र है सारे काम आते हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है ये इसको कहते तिंगंत प्रकरण तिंग का प्रकरण है तो अब लस्य ये कहता है अब यहां से आगे लकार के अधिकार में काम होंगे अब लकार के अधिकार में काम होंगे तो लस्य के अधिकार में सूत्र आया अगला ही सूत्र है मूल पाठ में देखिएगा त मही यह सूत्र है जैसे सु में इक्कीस प्रत्ययों को आपने पढ़ा है वो सुबंत का प्रकरण है और यह तिंगंत का प्रकरण है तिंगंत का मतलब है तिंग अंत में है जिसके उसको कहेंगे तिंगंत यानी पठती पठता पठंती यह तिंगंत प्रकरण है तो इसको अलग आप देख लीजिएगा सूत्र को मैं अलग कर रहा हूं मूल पाठ में देखिएगा तिप तस झी तिप तस झी फिर उसके बाद है सिप छस थ दूसरा तिक है सिप थस थ और तीसरा तिक है मिप वस मस और ये ये नौ प्रत्यय हैं जो परस्मय पद में लगते हैं दो प्रकार के तिंगंत हैं एक परस्मय और एक आत्मने आप जानते हैं तो ये परस्मय में ये नौ प्रत्यय लगते हैं सब जगह परस्मय में अब आगे आ रहा है आत्मने पद का आताम झ तताम झास आथाम ध्वम थास आथाम ध्वम और अगला है इत वही मईंग इत वईन वही, वही और महीन इट वही मही ये नौ प्रत्यय है आताम जम ध्वम इट वही मही अब देखिए ऊपर तिप से तिप में से ती को ले लिया और अंत में का महिंग को ले लिया तो एक प्रत्यार बना है तिंग जैसे सु को लिया और अंत में सुप का पकार को लिया तो सुप बन गया तो सुबंत का मतलब है जिसमें किस प्रत्यय अंत में है वो सब सुबंत प्रकरण कहलाएगा और यहां तीकु लिया और गकार कुछ तिंग बना दिया तो ये तिंगंत प्रकरण में ये सब अठारह प्रत्यय है यहां पर नौ प्रत्यय परस्मय पद में और नौ प्रत्यय आत्मने पद में और इसको याद कर लीजिएगा आप लोग जैसे को आपने याद किया वैसे ही इसको याद करना है तिप्त झी सि आताम झास आथम धोम इट वही मई तो लस्य के अधिकार में ये अट्ठारह प्रत्यय प्राप्त हो गए लस्य के अधिकार में ये अट्ठारह प्रत्यय प्राप्त हो गए ये अठारह प्रत्यय होते हैं लकार के स्थान में जो लुंग लकार है हमने लुंग लकार लिया है उस लुंग लकार के स्थान में यह अट्ठारह प्रत्यय प्राप्त हो गए अब इन 18 प्रत्ययों में तो हमको केवल एक प्रत्यय चाहिए तो उसका कैसे निर्धारण करेंगे तो अगला सूत्र देखिएगा लह परस्मय पदम लह परस्मय पदम इसी इसी प्रसंग में देखिएगा यह जो आपने मूल सूत्र पाठ लिखा है लस्य का अधिकार में इसी में देखिएगा लह परस्मय पदम मिल गया आपको लह परस्मय पदम हां लह परस्मय पदम देखिएगा नहीं यहां पर नहीं है यह लह परस्मय गलत बोल दिया मैंने ये एक चार अठा, है पहले पाद में पहले पाद निकाल दीजिएगा पहले पाद के से उत्तर है लह परस्मय पदम लह परस्मय पदम कहता है लकार के स्थान में जो अठारह प्रत्यय आते हैं वो अठारह के अठारह परस्मय पद संजक कहलाते हैं उन सबका नाम परस्मय पद दे दिया यह सामान्य सूत्र है लकार लकार के स्थान में आदेश हुए अठारह प्रत्यय परस्मय परस्मय पद कहलाते हैं इन अठारह को उन्होंने परस्मय पद नाम दे दिया यह सामान्य सूत्र कहते हैं फिर उसी का अगला सूत्र देखिए निन्यानवे सूत्र तंगानावात्मने पदम तंगानावात्मने पदम तो लह परस्मय पद में लकार के स्थान में हुए आदेश परस्मय पद कहलाते हैं लेकिन उसी का अगला सूत्र है तंगानावात्मने पदम वो कहता है तंग तंग का मतलब है देखिएगा आताम झ आताम झास आथम ध्वम इट वही महिंग तो त आथम झ में से ताकू ले लिया और महिंग का ग ले लिया तो तंग बनाया तंग का मतलब है नो प्रत्यय एक है तंग नो प्रत्यय फिर आना आनव का मतलब है आन आन आता है शानच कानच दो प्रत्यय होते हैं शानच कानच जैसे पठमान गम्यमान ऐसा आपने बनाया है ना संस्कृत पढ़ते समय गम्यमान पठमान वर्धमान जैसे आशीर्वाद देते हैं जीवे मरदश्यतम वर्धमान शरद शतम तो वर्धमान पठ मान गम्यमान ऐसे माना मान होता है तो माना जो आता है शानच कानच का है तो शानच कानच ये भी आत्मने पद धातुओं से होते हैं तो तंग तंगानव तंगानव आत्मने पदम ये सूत्र को अलग करते हैं तंगानव आत्माने पदम तंग और आन ये दो प्रकार के तंग पूरा प्रत्यार ले लिया और आन से शानच कानच को लिया दो प्रत्यय होते हैं शानच और कानच तो ये परस्मय पद के ना होकर के इसको आत्मने पद बना दिया लह परस्मय पदम से लकार के स्थान में हुए आदेशों को परस्मय पद कह दिया लेकिन उसका भेद कर दिया फिर तंगा नाव आत्मा पद तंग और आन ये आत्मने पद होते हैं तो आत्मने पद कौन होते हैं तो आप कहेंगे नौ प्रत्यय ये और शानच कानच ये दो मिलकर के ग्यारह ये ग्यारह प्रत्यय जो है आत्मा पद हो पद होते हैं और जो लह परसमय पदम है उसमें बचे हैं कौन बचे हैं तो तीस बचे हैं तीस यानी तीस ती से ती और मस्क सकार तो तीस बचे हैं यानी नौ बचे हैं नौ वो फिर क्षत्रि और क्वसु दो प्रत्यय और हैं क्षत्रि प्रत्यय और क्वसु प्रत्यय आप लिख लीजिएगा क्षत्री प्रत्यय और क्वसु प्रत्यय क्षत्रि और क्वसु यह मैं आपको बता देता हूं क्षत्रि प्रत्यय जो है परस्मय पद में होता है क्षत्रि क्षत्रि का मतलब है जैसे गतवान पठितवान लिखितवान यह परस्मयपद धातुओं से होते हैं क्षत्रि प्रत्यय और शानच कानच जो है ये आत्मने पद से होते हैं वैसे क्षेत्रीय जो है ये परस्मेपद धातु से होते हैं इसका निर्धारण किया इन्होंने कि क्षेत्री कहां होते हैं और शानच कहां होते हैं ऐसा क्षत्री शानच और प्रथम अप्रथमा सामानाधिकरण सूत्र एक वहां से क्षत्री शानच दो प्रत्यय बताए वहां पर स्वामी जी कहां पर है हाँ क्षेत्रीय चाव व प्रथमा समाधिकरण है तीन दो एक सौ चौबीस है निकाल के देख सकते हैं तीन दो एक सौ चौबीस तीन दो एक सौ चौबीस पृष्ठ संख्या इक्कीस पर है शायद हाँ पृष्ठ संख्या इक्कीस है अष्टदय में लठर क्षेत्रीय शाना चाव प्रथमा समानाधिकरण लट के स्थान में क्षत्रिय और शानच ये दो प्रत्यय होते हैं अप्रथमा समानाधिकरण है प्रथम समानाधिकरण नहीं होना चाहिए प्रथमा विभक्ति नहीं होना चाहिए अप्रथमा समानाधिकरण होना चाहिए जैसे गच्चन तम देवदत्तम पश्य तो लट लट लकार में क्षत्रि प्रत्यय होता है और शानच प्रत्यय होता है तो यह क्षत्रिय प्रत्यय परस्मयपद धातु से होता है और शानच प्रत्यय जो है यह आत्मनेपद से होता है और अगला एक है इसी इसी पृष्ठ पर देखिएगा 107 सौ सात एक क्वसुष्च क्वसुष्च एक सूत्र है क्वसुष्च देखा होगा आपने क्वसुष्च यह लिट के स्थान में होता है लिटके स्थान में क्वसु प्रत्यय होता है और कानच भी लिटके स्थान में होता है कानच शानच कानच तो कानच जो है यह परस्म आत्मनेपद में होता है और क्वसुश्च जो है यह परस्मय पद में होता है तो यह लिटके स्थान में क्वसु होता है लिटके स्थान में कानच होता है और वहां लटके स्थान में क्षत्रिय होता है लटके के स्थान में शानच होता है तो क्षत्रि और कशु ये दोनों परस्मय पद में होते हैं और कानच शानच ये आत्मने पद में होते हैं तो ग्यारह ग्यारह प्रत्यय है देख लीजिएगा ग्यारह ग्यारह प्रत्यय है यानी परस्मय पद में तिप्त से लेकर के मिपवस मस ये नौ और क्षत्रि प्रत्यय और क्वसु प्रत्यय ये ग्यारह प्रत्यय परस्मय पद में होते हैं और ता आता झासम ध्व इट वही मैंग ये नौ और शानच और कानच ये दो ग्यारह ग्यारह प्रत्यय इधर आत्मने पद में ग्यारह प्रत्यय उधर परस्मय पद में पकड़ने आ रहा है सबको तो यहां जो बताया गया है, में। में, है।, है लह परस्मय पदम आ जाइए अपने भाष्य में पीछे अचय वाले प्रकरण में अचय शीत वाले प्रकरण में आ जाइए लस्या लकार के अधिकार में तिप्त जी अट्ठारह प्रत्यय प्राप्त हो गए हैं और अट्ठारह प्रत्यय प्राप्त होते ही लह परस्मय पदम कहता है लकार में लकार के स्थान में जो अट्ठारह प्रत्यय आए हैं उनको परस्मय पद नाम दे दिया है फिर उसके अगला सूत्र ने कहा एक काम करते हैं तंगा नाम आत्मने पदम तंग से ले तंग जो है ले मैं, आन, आन से लेकर कीटवई इन की शानच कानच शान आन बचता है कानच में आन बचता है तो आन तंग और आन इन दोनों इन ग्यारह को आत्मने पदम जा देते हैं तो तंगानात्मने पदम से तंग और आन को आत्मने पद नाम दे दिया है और जो बचे हुए हैं नौ और वो दो क्षत्रिय और क्व उनको परस्मय पद मान लिया गया पहले तो अठारह का अठारह परस्मय पद को प्राप्त हो रहे थे तंगाना वात्मा पदम ने अलग कर दिया है तंग को और आन को तो यह 11 हट गए तो ग्यारह बच जाते हैं उन ग्यारह को परस्मय नाम दे दिया अब देखिएगा ये जो हम समझ रहे थे लकार के स्थान में अट्ठारह प्रत्यय आए उन अट्ठारह को लह परस्मय से पहले परस्मय प्राप्त हो गया फिर तंगाना वात्मा पदम से अलग कर दिया तंगाना तंग और आन को तो बचे हुए नौ और दो ग्यारह यह स्थिति है तो फिर एक सूत्र और आया है जो बचे नौ प्रत्यय है तिप्त जी आदि अब इनको परस्मय ही कैसे हम कहें तो एक सूत्र आता है शेषात कर्तरी परस्मय पदम शेषात कर्तरी परस्मय पदम यह तीसरे पद में है एक तीन में है एक तीन अठहत्तर सूत्र निकाल करके देख लीजिएगा एक तीन अठहत्तर एक तीन अठहत्तर निकाल करके देखिएगा शेषात कर्तरी परस्मय यह परस्मयपद प्रकरण है यहां से स्वामी जी अठहत्तर मैंने 78 एट है अठहत्तर का मतलब मिल गया सेवेंटी एट यहां से शेषात कर्तरी परस्मय जो है यहां से परस्मयपद प्रकरण चल रहा है यहां पर तीसरे पद में से पहले जो सूत्र है तीसरे पाद के पहले सूत्र जो है यहां से अनुदातंगित पदम से बारवा सूत्र है अनुदातंगित आत्मा ने पदम यहां से यहां आत्माने पद का प्रकरण चल रहा है बारहवा सूत्र देखिएगा अनुदातंगित आत्माने पदम यहां से आत्मनेपद का प्रकरण चल रहा है तो यहां से आत्मनेपद का विधान किया है अलग अलग सूत्रों से किस किस स्थिति में वो आत्मनेपद होते हैं यहां से आत्मनेपद का प्रकरण चलाया है तो यहां अनुदातंगित आत्मनेपदम के इस प्रकरण में जिन सूत्रों से आत्मनेपद का विधान किया है आत्मने पदम के इस प्रकरण में जिन सूत्रों से आत्... मेरी बात को समझने का प्रयत्न कर दीजिएगा मैं शेषात कर्तरी परस्मे पदम सूत्र की व्याख्या कर रहा हूं अनुदात गीता आत्मने पदम इस प्रकरण में जिन सूत्रों से आत्मने पद का विधान किया है उनसे बचे हुए कुशेष कहते हैं आत्मने, पद... आत्मने पद विधायक सूत्रों से जो बचे हुए हैं उनको कहते हैं शेष उन शेष धातुओं से परस्मे पद होता है तो सूत्र सूत्रकार बता रहा हूं मैं एभ्या धातुभ्यो येन विशेषणेन आत्मने पदम उक्त त्य स शेष जिन धातुओं से जिन धातुओं से जिन जिन विशेषणों को लेकर के आत्मनेपद कहा है उनसे भिन्न धातुओं को शेष कहते हैं देखिए तीसरे पद में तंगानाव आत्मने में इससे आगे अलग अलग सूत्र हैं जैसे विपराभ्याम जे, परिवेभ्य क्रिया निर्विषह समह प्रविभ्य उपान मंत्र करने ये अलग अलग विशेषणों से इनको आत्मनेपद का विधान किया है यानी बहुत सारे सूत्र हैं, इन सूत्रों में अलग अलग विशेषण दिए यहां पर जैसे आंगो यमन आंग पूर्वक है तो वो आत्मनेपद होगा यम धातु से हम धातु से उद्विभ्या तपहा उत्पूर्वक विपूर्वक अगर है तो वो आत्मापद होगा तो ये उत्पूर्वक विपूर्वक आंग पूर्वक ये विशेषण है मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना अलग अलग विशेषणों से उन धातुओं का आत्मापद का विधान किया है तो जिन विशेषणों के माध्यम से जिन धातुओं से आत्मनेपद का विधान किया है उनसे बचे हुए जो धातु होंगे उनको शेष कहते हैं तो सूत्र का होगा बचे हुए धातुओं से कर्तरी कारक में परस्मय होता है जिन विशेषणों से जिन धातुओं से आत्मने का विधान किया है उनसे बचे हुए धातुओं से कर्ता कारक में परस्मय पद होता है यह शेषात्कर्तरी परस्मय पदम का अर्थ है तो आइए पीछे अपना भाष्य में लस्िया लकार के अधिकार में तिप्तजी अठारह लह परस्मय पदम से परस्मय पद नाम फिर तंगानावात्मने पदम से तंग को और आन को आत्मने पद फिर शेषात कर्तरी परस्मय पदम से जो बचे हुए नौ प्रत्यय थे तिप्त जी ये कर्ता कारक में इनको परस्मय पद नाम दे दिया अब ये जो नौ बचे हैं इनको परस्मय पद नाम दे दिया है इनको त्रिक बनाना है हमको त्रिक बनाने के लिए वही सूत्र है मूल पाठ में देखिएगा लह परसमय पदम तंगानावात्म ने पदम के नीचे सूत्र देखिएगा तिंग त्रीनी त्रीनी प्रथम मध्यमोत्तम सूत्र है तिंग त्रीनी त्रीनी प्रथम मध्यमोत्तम सूत्र है तिंग जो है यह छह एक है तिंग जो है त्रीनी त्रीनी ओ, हाँ जी ओम सही जी बोलिएगा जी ये पूरे तीन की पत्नी पद संध्या होगी नहीं लह परस्मी पदम से पूरे जितने मतलब अठारह प्रत्यय है पूरे अठारह प्रत्ययों की परसमी पद संध्या होगी लह परस्मय पदम तो एक बार परस्मय पद पर संध्या कर देता है त्र फिर उसके बाद तंगानाव आत्मा पदम आकर के फिर तंग को और आन को आत्मनेपद कर दिया तो अब 18 परसमय नहीं रहे संघ और आन को हटा करके बचे हुए को परसने हो जाएगा फिर अपने आप हां जी श्रद्धा जी समझ में आ रहा है लि कह परस्मय पदमता लो ये पूना च ले मि वी अर्थ कहरा हा लस्मय पद ये कता ले स्थान पर जो आदेश हुए है अह आदेश हुए हैको परस्मय पद कहते है परस्मय पद कुरना वात्मने पदम् आ कता सबको मत क संग को और आन को हटा करके करना ऐसा कह देता है मैं मैं एक, एक, एक बात करता हूं आ, आप जिस गुरुकुल में रहते हैं सब बच्चियों को लड्डू दे दो आपने आदेश दिया सब बच्चियों को लड्डू दे दो आप अध्यापिका हैं तो आपने कहा सबको लड्डू दे दो लेकिन चार पांच okay. ऐसे हैं जो बीमार हैं बुखार आया है कि कुछ हो गया है तो आ, आपने सबको लड्डू दे दो बोल करके फिर कहते हो इन पांच को ना दो तो पांच को हटाएंगे फिर बाकियों को देखेंगे ऐसा तो ऐसे ही या लह परस्मय सूत्र तो यही कह रहा लह का मतलब है लकार लकार के स्थान में जो आदेश हुए हैं वो परस्मय कहलाते हैं फिर एक अपवाद आ गए तंगाना पदम वो कहता तंग और आन को आत्मने पद करना है तो आत्मने पद हो गए वो तो जो बचे हुए हैं वो परस में पद कहलाएंगे ऐसा आप यही तो कहेंगे ना सब बच्चियों को लड्डू दो यही बोलोगे आप फिर कहोगे नहीं इन पांच को नहीं दो ऐसा भी कह सकते हो या ऐसा भी कह सकते हो स्पष्टीकरण पहले ही कर देते हो आप पांच को छोड़ करके सबको दे दो ऐसा भी बोल सकते हो आप पर आप स्वतंत्र है बोलने में ऐसा ही बोलना चाहिए ऐसा नियम नहीं बना सकते बोलने वाले स्वतंत्र है ना बोलने वाले स्वतंत्र हैं तो उनकी स्वतंत्रता को हम छीन नहीं सकते अर्थात उनकी स्वतंत्रता को हम अपना अधीन करके अपने अनुसार उनको नहीं बुलवा सकते वो कैसे भी बोल सकता है स्वतंत्र व्यक्ति तो इसलिए पहले बोल दिया लह परस्मय लकार के स्थान में जो आते हैं वह परस्मय कहलाते हैं फिर उसी को आ, भेद करके आया है तंगा नाम आत्माय नहीं तंग और आन को आत्माय पदम कहेंगे ठीक है कह लो आप तो जो बचे हुए हैं वो परस कहलाएंगे ऐसा हां जी श्रद्धा जी ओम ठीक है जी अब हम आगे बढ़ते हैं मैं कह रहा था ये जो नौ आए हैं तिप्त जी सिप्त इनके लिए एक व्यवस्था की जा रही है तिंग त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमा वैसे ये नौ को ही नहीं करता ये 18 को करता है ये तिंग त्रीनी तिंग से सारे 18 आ जाते हैं लेकिन हमारा उदाहरण में नौ है इसलिए मैं नौ को सामने रख करके बोल रहा हूं यूं तो तिंग शब्द से तिंग का मतलब है साढ़े अठारह प्रत्यय तो तिंगा में छ एक है त्रीनी में 13 है और प्रथम मध्यमोत्तमाह में एक तीन है विभक्ति बता रहा मैं तिंग छह एक त्रीनी एक तीन प्रथम मध्यमोत्तम एक तीन और प्रथम मध्यमोत्तमा में इतरे इतरे योग द्वंद्व है तो सूत्र का अर्थ तिंग तिंग जो प्रत्यय है तिंग जो अठारह प्रत्यय है यह त्रीनी त्रीनी त्रीनी त्रीनी दो बार पढ़ाए तो त्रिक कहलाएगा यह त्रीनी त्रीनी दो बार पढ़ाए तो त्रिक यानी तीन तीन जोड़े ऐसा अर्थ निकलेगा तीन तीन जोड़े क्रमश क्रम से प्रथम मध्यम और उत्तम कहलाते हैं को तीन तीन जोड़े जो है क्रमशः यानी पहला जो त्रिक है यह प्रथमा कहलाएगा और फिर सिध्यमा कहलाएगा और मिप वसमस ये उत्तम कहलाएगा यानी प्रथम मध्यम उत्तम ऐसा कहलाएंगे तो तिंग त्रीनी त्रीनी तिंग के तान पर जो आदेश हुए हैं 18 प्रत्यय वो तीन तीन त्रिक बन करके प्रथम मध्यम और उत्तम कहलाते हैं यह सूत्र का हो गया फिर इसी के नीचे सूत्र देखिएगा तानी एक वचन द्विवचन बहुवचन बहुवचना एक अश्यक वचन द्विवचन बहुवचना कश अलग करेंगे तो तानी एकवचन द्विवचन बहुचना फिर एकशह ऐसा है तो तानी एक, एक एक तीन है तानी और द्विवचन बहुचन द्वि एक वचन द्विवचन बहुचना यह एक तीन है और एकशह जो है यह अव्य पद है और तिंग त्रीन त्रीन की अनुवृत्ति है इस सूत्र में तान्यवचन में तिंग त्रीनि तीन की अनुवृत्ति है तो सूत्र का होगा तानी का मतलब वो तानी तिंगानी त्रीनी त्रीणी तानी तिंगानी वो तीन त्रिक त्रिक जो त्रिक बने हुए तिंग हैं उनको क्रमश क्रम से एकवचन द्विवचन बहुवचन उनको क्रम से एक वचन द्विवचन और बहुवचन नाम देते हैं यानी तिप को एकवचन वचन तस को द्विवचन और झी को बहुवचन ऐसा तो तानी तिंगा तिंगानी त्रीनी त्रीनी तीन तीन त्रिक क्रमश क्रम से एक एक को एकवचन द्विवचन और बहुवचन नाम दिए जाते तो नाम दे दिया एक वचन द्विवचन बहुवचन तो दो प्रकार के नाम यहां पर आ गए प्रथम मध्यम उत्तम और एक द्विवचन बहुवचन प्रथमा को भी प्रथमा विभक्ति में तीन है क्योंकि इसके आगे जो विभक्ति सूत्र है सुपा के बाद में विभक्ति तिंग को भी विभक्ति कहते हैं और सुप को भी विभक्ति कहते हैं विभक्तिष्ठ सूत्र पढ़ाया था आपको विभक्तिष्ठ सूत्र भी लगेगा यहां पर विभक्ति सूत्र भी लग जाएगा यहां पर यहां लिखा नहीं है तो इनको विभक्ति भी कहते हैं तो अर्थ यह होगा प्रथमा विभक्ति प्रथमा विभक्ति में एक द्विवचन बहुवचन मध्यमा विभक्ति मध्यमा विभक्ति में एक द्विवचन बहुवचन और उत्तमा विभक्ति उत्तम विभक्ति में एक वचन द्विवचन बहुवचन या तीन दो संज्ञाएं हो गए यहां पर एक तो विभक्ति संज्ञा और एक प्रथम प्रथमा मध्यमा उत्तम संज्ञा और उसके साथ में एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा तो इस प्रकार से तीन प्रकार की संज्ञाएं आ गई यहां पर इनको थोड़ा समझ लीजिएगा अच्छी तरह क्योंकि ये बार बार आएंगे यही सूत्र ल परसमय पदम तंगनावात्म ने पदम तिंग स्त्री ने द्विवचन बहुवचन अन्य कश तिंगंत प्रकरण में यह सब सूत्र आएंगे अर्था जो लकार के स्थान में अठारह प्रत्यय हुए हैं उन अठारह प्रत्ययों को तिंगस त्रीनी त्रीनी प्रथम मध्यमोत्तम सूत्र के माध्यम से उन अठारह प्रत्ययों प्रत्ययों को तिंग त्रिक बनाकर के तीन तीन जोड़े बनाकर के प्रथमा मध्यमा और उत्तरमा यह नाम दिए हैं फिर उनमें विभक्ति भी नाम रख दिया है विभक्तिष्टा से फिर फिर एक एक जोड़े के तीनों को एक वचन बहुवचन नाम दे दिया यहां तक स्पष्ट हो गया तो अब यहां पर हमारे पास में शेषाकर्तरी परस्मे पद्म सूत्र से जो नौ प्रत्यय हमारे सामने है नौ प्रत्यय है प्रथमा विभक्ति विभक्ति और उत्तमा विभक्ति अब इनमें से हमको कौन सी विभक्ति लेनी है प्रथमा विभक्ति लेनी है मध्यमा विभक्ति लेनी है विभक्ति लेनी है कौन सी विभक्ति लेनी है तो हमारे पास अचय शीत है तो अचय देखते ही पता लग रहा है कि यह प्रथम पुरुष है यानी प्रथमा विभक्ति है पुरुष भी बोल देते हैं और प्रथमा विभक्ति भी कह देते हैं तो प्रथमा विभक्ति है तो प्रथमा विभक्ति को कैसे लाएंगे इसको समझना है तो आप देखिए यहीं पर विभक्ति के नीचे सूत्र है तीन सूत्र यहां विशेष है हमारे पास में एक युष्मे समानाधिकरण मध्यमा मध्यमा विभक्ति कैसे आती है उत्तमा विभक्ति कैसे आती है और प्रथमा विभक्ति कैसे आती है इस बात को समझना है आपको ये कहते हैं युष्मे समानाधिकरण मध्यमा मध्यम विभक्ति के शर्त को बताया जा रहा है यहां पर मध्यमा विभक्ति किस प्रकार आती है युष्म पदे उपपद में युष्म शब्द हो उपद का मतलब है समीप उच्चारित उपद का मतलब समीप उच्चारित जैसे पठसी पठसी के समीप त्वम अगर तवम जोड़ दिया त्वम पठसी तो पठसी के समीप जो है त्वम विद्यमान है इसको उपपद कहेंगे तो यदि उपपद विद्यमान हो धातु के समीप में धातु के समीप में यदि युष्म शब्द विद्यमान हो युष्मद का ही तो कौन बनता है ना तो कहते हैं धातु के समीप अगर यदि युष्मद विद्यमान हो और समानाधिकरण समान अधिकरण समान वाला हो समान अधिकरण का मतलब है जो प्रत्यय आ रहा है वह प्रत्यय जिसके लिए आ रहा है उसी को युष्म भी कह रहा हो त्वम भी उसी को कह रहा हो और प्रत्यय भी उसी को कह रहा हो यानी सिप प्रत्यय है ना यहां पर सिपसी में पठसी में सिप प्रत्यय है देखिएगा सिपथस्थ तिर ती सिपथस्थ मध्यम मध्यम विभक्ति में मध्यम पुरुष में सिप है तो सिप जो है यह जिसको कह रहा है और युष्म भी उस, उसी को कह रहा है ये दोनों वाचक है सिप भी वाचक है और त्वम भी वाचक है और वाच्य कौन है वह व्यक्ति जैसे त्वम पठसी तुम पढ़ते हो तो तुम जिसको कह रहा है पठसी भी उसी को कह रहा है मेरी बात को समझने का प्रयत्न करेगी इसको समानाधिकरण कहते हैं यानी त्वम और पठसी इन दोनों का अधिकरण आधार एक ही है वह व्यक्ति वाच्य वाचक और वाच्य वाचक का मतलब है नाम और वाच्य का मतलब अर्थ जैसे तस्वाचक प्रणव प्रणव जो है ओम जो है वाचक है और वाच्य कौन है व्यक्ति है ईश्वर है पदार्थ तो ऐसे ही यहां त्वम शब्द है और पठसी भी शब्द है ये दोनों वाचक है और इस इन दोनों के वाच्य जो है वो है वो व्यक्ति पढ़ने वाला तो इन दोनों का समानाधिकरण एक ही व्यक्ति है तो युष्मानाधिकरण स्थानिन्या मध्यम यानी युष्म का प्रयोग करो अथवा ना करो तो भी प्रथमा मध्यमा मध्यम विभक्ति आती है यानी मध्यम पुरुष आता, आता है यानी शब्द का प्रयोग करो या ना करो करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना भी करो तो भी मध्यम पुरुष ही आएगा हमने त्वम का प्रयोग नहीं किया तो क्या मध्यम पुरुष नहीं आएगा तो आएगा आप त्वम का प्रयोग करो तो भी आएगा ना भी करो तो भी आएगा इसको कहते हैं स्थानीन स्थानीन मतलब स्थानीय का प्रयोग करो अथवा ना करो यानी युष्मत का प्रयोग करो अथवा ना करो तो भी मध्यम पुरुष आएगा क्योंकि युष्म का और उस प्रत्यय का अधिकरण एक ही है समान अधिकरण है आगे जिनको समझ में नहीं आ रहे तो पूछ सकते हैं मध्यम पुरुष कैसे आता है इसको समझाया जा रहा है युष्मे समानाधिकरण स्थानिन्यपी मध्यमा सूत्र के द्वारा मान लीजिए पठ धातु है और पठ धातु के समीप में अगर युष्मद शब्द का प्रयोग करो अथवा ना करो तो भी मध्यम पुरुष आता है और युष्मद और आने वाला प्रत्यय दोनों का अधिकरण समान है उस स्थिति में मध्यम पुरुष होगा ठीक इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार यहां पर उपपदे समानधिकरण स्थानिन्पी जो है यह अस्मद्युतमह सूत्र में भी जा रहा है इसी के आगे सूत्र है एक सौ छह अस्मद्युत्तम जो युष्म्युपदे समानधिकरण स्थानिन््यपी का अर्थ बताया है अंतर केवल वहां युष्मद है या अस्मद है मद का महम् अहम् अहम पठामि अहम् जो है ये अस्मद है अस्मद के स्थान अहम् अहम् यस्मद है और पठामि में जो मिप प्रत्यय मिप और अस्मद योनो एी व्यक्ति कु कहरे इन दोनो का समानाधिकरी व्यक्ति अहम कनि मयी जो व्यक्ति है उस व्यक्ति जो है आधार है अस्मद का और मिप का क्योंकि अस्मद भी उसी को कह रहा है और मिप भी उसी को कह रहा है इसलिए समानाधिकरण है तो युष्मद उपपद हो या ना हो यानी युष्म का प्रयोग करो अथवा ना करो यानी अहम का प्रयोग करो अथवा ना करो पठ धातु के आगे मिप प्रत्यय आ जाएगा उत्तम पुरुष ऐसा यानी अस्मद शब्द का प्रयोग करो ना करो तो भी उत्तम पुरुष आएगा तब पठामी बन जाएगा पकड़ में आ रहा है तो युष्मपद में हो अथवा ना हो समानाधिकरण होने पर मध्यम पुरुष आता है अस्मद उपद में हो या ना हो समानाधिकरण होने पर उत्तम पुरुष होता है तो युषमद अस्मद से बचा हुआ जो है वो शेष है तो कहते हैं शेषे प्रथमा शेषे प्रथम समझ लीजिएगा शेषे प्रथम तो शेष किससे मध्यम और उत्तम से शेष शेषे प्रथमा कहते हैं मध्यम और उत्तम से जो शेष है वो प्रथम है जहां युष्मद और अस्मद उपपद में नहीं है जहां युष्मद और अस्मद उपपद में नहीं है यानी धातु के समीप में नहीं है धातु के समीप में युष्म और अस्मद दोनों नहीं है उसको शेष कहेंगे और उस शेष की विवक्षा होने पर प्रथम पुरुष होता है तो प्रथम पुरुष आ गया है तीप्तजी हमको तो प्रथम पुरुष चाहिए इसलिए यह बातें बताई गई है कि हमको मध्यम पुरुष नहीं लाना हमको उत्तम पुरुष नहीं लाना हमें तो प्रथम पुरुष ही लाना है प्रथम पुरुष ही क्यों लाना क्योंकि हमारे सामने उदाहरण है अच्छेषित अचित प्रथम पुरुष का ही है इसलिए हमको प्रथम पुरुष लाना है तो ये बात हो गई आपकी तो आइए देखिएगा लस्य के अधिकार में तिप्तजी अट्ठारह आ गए हैं लह परस्मय से परस्मय पद हो गया तंगानात्मने पदम से तंग और आन को आत्मने हो गया शेषात कर्तरी परस्मय सूत्र से बचे हुए धातुओं से कर्ताकारक में परस्मय हो गया है फिर हमने शेषे प्रथमा से प्रथम विभक्ति ले आए, आए तिप्त जी और मध्यम और उत्तम को हटा दिया तो अब हमारे सामने तिप तस जी ये तीन प्रत्यय हैं अब इन तीनों में से भी एक चाहिए तो हमारी विवक्षा एक की है तो फिर वह सूत्र लग जाएगा द्वेकोर दिवचन एक वचने द्वे क्योर द्विवचन एक सूत्र लग जाएगा तो एक वचन की विवक्षा से एक द्विवचन की विवक्षा से द्विवचन तो हमको एक की विवक्षा है इसलिए हम एक वचन रख लेते हैं टिप को बाकी सबको हटा देते हैं यानी तस और झी को हटा देते हैं यह स्थिति हमारे सामने आ गई है आ, अब लिखिए राजेश जी ची धातु है सिच है और लकार के स्थान में तिप आया था वो तिप को रख लीजिएगा तो ची सिच और तिप यह स्थिति हमारे सामने अब यहां पर हमको अंग संजय करनी है यहां पर हमको अंग संजय करनी है यत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम प्रत्य जिस पहले तो हम प्रातिपदिक से कर रहे थे अंग संज्ञा अब हम धातु से कर रहे हैं यस्मात धातु हो क्योंकि यशमात के दो अर्थे धातु से या प्रातिपदिक से अब यहां धातु से हम अंग संज्ञा कर रहे हैं समझ लीजिएगा अब तक तो हमने प्रातिपदिक से अंग संज्ञा किया था अब धातु से अंग संज्या कर रहे हैं यहां यशमात का मतलब होगा धातु से यस्मात धातु जिस धातु से प्रत्यय से विधानम बवती का विधान होता है उस प्रत्यय के परे रहते आदि की अंग संज्ञा होती है यहां पर अंग संज्ञा हो गई है ची धातु की अंग संज्ञा हो गई अब ची धातु की अंग संज्ञा हो गई तो अब अंगस्य सूत्र आएगा अंगस्य सूत्र आया अंगस्य सूत्र के अधिकार में हम लाएंगे लुंग लंग लिंक्शुअुदात्त लुंग लंग लिंकक्षुअुदाता ये छे चार इकहत्तर है सेवनटी वन सिक्स फोर सेवन वन निकाल के देखिएगा मूल अष्टाध्यायी में दोनों प्रत्यय तो दोनों प्रत्ययों से कर लेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं ए, एक को मान करके भी तद आदि हो जाएगा ना वहां पर वह आदि आदि में जिसके वो दोनों आ जाएंगे यानी तिप को मान करके सिच तक अंग संज्ञा कर सकते हैं और सिच को, को मान करके ची तक अंग संज्ञा कर सकते जैसी विवक्षा वैसे करते जाएंगे जहां तिपको मान करके ची और सिच तक का भी अंग संजा कर सकते हैं अथवा सिच को मान करके ची की भी अंग संजा कर सकते हैं प्रयोग के ऊपर है यानी हम हमको क्या कहां पर काम करना है उसको ध्यान में रख करके करेंगे अगर सिच में काम करना है तो तिप को मान करके सिच तक अंग संजय कर लेंगे अगर केवल ची को अंग संजय करके काम करना ची में काम करना है तो फिर तिप और सिच को परे मान करके उसको कर लेंगे अंग संजय ऐसा राजेश जी ओम भगवान धन्यवाद हाँ और स्पष्ट आपको आगे जैसे जैसे कार्य आते जाएंगे तो पता लग जाएगा तो अंगस् के अधिकार में छठे अध्याय का चौथा पद निकाल के देखिएगा छठे अध्याय का चौथा पद है और इकहत्तरवां सूत्र है 71 मिल गया हां ऊपर है 69 पृष्ठ संख्या में इकहत्तरवां सूत्र सिक्सटी पेज नंबर है और सेवेंटी सूत्र है लुंग लंग लिंग लग करके बोल रहा हूं मैं लुंग लंग लिंक्शु अठ उदाता यह सूत्र कहता है देखिए लुंग लंग लिंक्शु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है लुंग लंग लिंक्शु यह सप्तमी का बहुवचन अट एक एक है और उदात्ता एक एक है तो सूत्र कहता है सरल है लुंग लुंगलकार लंग लकार लिंग लकार परे होने पर धातु को यानी धातु को कह रहा हूं अंग को या अंग से अधिकार है ना अंग को अट अट आगम होता है अट आगम होता है और वह अट उदात होता है सूत्रार्थ बता रहा हूं मैं लुंग लंग लिंग, लिंग लकारों के परे होने पर यानी इन तीनों में से कोई एक लकार परे होने पर लुंग लंग रिंग, लकारों के परे होने पर अंग को अट आगम होता है और वह उदात् होता है तो अब यह अठ कहां पर होगा अंग को यह नहीं बताए कहां पर होता है तो इसके लिए एक परिभाषा है आद्यंतो टकित लुंग लंग लिंग, लिंग लकारों के परे होने पर अंग को अठ आगम होता है और वह अठ उदात होता है उदात का मतलब स्वर तीन स्वर बताए थे ना उदात्त अनुदात स्वरित तो यहां यह अट जो है इसको उदात कहा है अब यह अट कहां पर हो अंग को? पहले हो बाद में हो कहां पर हो यह नहीं बताया तो उसके लिए परिभाष्टा आ जाएगी आद्यंतो टकितो एक एक में है निकालकर देख लीजिएगा एक एक आद्यंतों टकितो अब आद्यंतों में एक दो है और टकितो में भी एक दो है विभक्तियां बता रहा हूं आद्यंतों में एक दो और टकितों में एक दो आदिश्च अंत आद्यत क इत टक इत, इत यौ यस ऐसा यहां द्वंद गर्भवरी है टकितो में गर्भ द्वंद्व सामस भी है तच कश्च तक देखिए टक टको इतौ यस तौट ऐसा है तो द्वंद्व समास भी है और बौरी समास है तो इसको कहेंगे द्वंद्व गर्व बौरी समास है समझने का प्रयत्न करिएगा तकितों में दो समास है तकितो में दो समास है एक है द्वंद्व समास पहले त त, और क, इन दोनों के बीच में द्वंद समास करिए टश्च कश्च टको टको इतो यौ ऐसा टश्च कश्च टको टको में द्वंद्व समास हो गया इतर इतर द्वंद्व टको में फिर टको इतो टको इतो यो कैसा करेंगे दो है ना टको इतो यो तयो टो द्व गर्भ बहुरी समास इत है आ, हाँ, हाँ जी हाँ जी टित भी कैसे कहते हैं ना स्वामी हां वही बता रहा हूं मैं इसको हिंदी में टित कित ही कहेंगे हाँ जी हाँ जी तो इसको कहेंगे टकार इत है जिस जिस प्रत्यय में या आगम में टकार इत संजक है जिस प्रत्यय में या आगम में अथवा ककार इत संजक है जिस प्रत्यय में आगम में देखिये दो प्रकार के होते हैं प्रत्यय तो प्रत्यय जो होता है वह परे बैठता है आगम जो होता है वो परे नहीं बैठता है आगम प्रत्यय के लिए विधान है प्रत्यय पर जो प्रत्यय होता है वह परे बैठता है अंग के परे बैठेगा या धातु के परे बैठेगा प्रातिपदिक से परे बैठेगा प्रत्यय जो होता है ना वो धातु से परे बैठता है या तदिक अपने प्रातिपदिक से परे बैठता है लेकिन जो आगम होता है वह उसके लिए विशेष विधान किया है आगम जो है वह कहां पर हो तो उसके लिए विधान किया है अगर टकार इत है यानि उस प्रत्यय में जो आने वाला प्रत्यय है उसमें यदि प्रकार इतसजक है तो वो आदि में बैठेगा अगर ककार इतक है तो अंत में बैठेगा ऐसा वो नियम करता है आद्य अंतों टकी तो यानी परिभाषा करता है परिभाषित करता है कि कहां बैठता है वो ओम भगवान हां जी हां जी आ, आगम क्या होता है जैसे आदेश होता है वैसे आगम होता है आगम जो है आगम भी प्रत्यय होता है इन सबको प्रत्यय कहते हैं अलग अलग नाम रख दिया है किसी को प्रत्यय कहा किसी को आदेश कहा है किसी को आगम कहा है ऐसे उनके नाम रख दिया है जैसे प्रत्यय राम रख दिया ना प्रत्यय और आदेश का मतलब है किसी के स्थान पर होने वाला आगम होता है और किसी के पहले आने वाले को या बाद में आने वाले को आगम कहते हैं ऐसा ये अनवर्थ नहीं आगम ऐसे ही यह नाम रख दिया है यानी अंग को होने वाला अंग को होने वाला या धातु को होने वाला या प्रातिपदिक को होने वाला वो आगम होता है और वो पहले होता है या बाद में होता है वो नियम करता है पित और कित ये दो नियम करते हैं तो अंगस्य में ष्टी विभक्ति देखिएगा अंगस्य अंग के अधिकार में है ना यह अंग के अधिकार में अंग संजय हो गए तो अंग के अधिकार में है तो यह जो आगम हो रहा है यह आगम भी षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट जो है उसको हो रहा है अंगस्य अंग को हो रहा है तो अंगस्य में षष्ठी है तो अंग को हो रहा है तो अंगस्य में ष्टी है तो ष्टि विभक्ति से निर्दिष्ट जो टित आगम है वो आदि में बैठता है और कित आगम जो है अंत में बैठता है तो यहां पर अट है ना अट, अट आगम हो रहा है लुंग लंग लिंकु अठ उदात तो ये जो अठ है अठ में टकार है टकार की इत संजा होती है हलंत्यम से टकार की इंजा होती है अलंत्यम से तो ये एक प्रकार से टकार इथ वाला प्रत्यय है टकार आगम है यानी यह सब होते हैं प्रत्यय है लेकिन किसी को आगम कह दिया है किसी को प्रत्यय कह दिया है तो यह टकार वाला है तो टकार वाला है तो नियम कर दिया कि यह आदि में बैठेगा अंग के आदि में बैठेगा अगर यदि ककार ईत वाला है तो अंत में बैठेगा अंग के अंत में बैठेगा तो यहां अट जो है काराला है इसलिए आदि में बैठेगा तो धातु के बिल्कुल आदि में बैठ जाएगा आ, वो लिखिएगा सिच और तिप ये स्थिति लिख दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा अट और तिप ये यह निर्दिष्ट ये कहां से आ गया अंगस्य अंगस्य में श्रेष्ठी विभक्ति अंग के अधिकार में है अंग को आगम हुआ ना अंगी अंगस्य के अधिकार में ही लुंग लंग लिंगशु अड़ु अट उदाता का तो अंग को हुआ ना ये सूत्र कहता है लुंग लंग लिंग इनके परे रहते अंग को अट आगम होता है अंग को होता है तो अंग क्या है यहां पर अंग से श्रेष्ठी है तो श्रेष्ठी निर्दिष्ट यहां पर है हमारे पास में ची ची धातु जो है यह अंग है तो ची धातु रूपी अंग को हो रहा है तो ये ची किस में निर्दिष्ट है श्रेष्ठी विभक्ति में निर्दिष्ट है इसलिए श्रेष्ठी निर्दिष्ट अंग को जो टित हो, आगम हो रहा है वो आदि में बैठेगा श्रेष्ठी निर्दिष्ट कित अगर है तो अंत में बैठेगा ऐसा आद्यनो टकितों में तो ष्टी की कुछ अनुवृत्ति भी नहीं आ रही है नहीं नहीं नहीं आद्यन में ष्टी निर्दिष्ट श्रेष्ठी की अनुवृत्ति नहीं आ रही पर अंग अंग में अंग में ष्टी है ना जो अंग को हो रहा है तो वह अंग कौन सी विभक्ति में निर्दिष्ट है अंग राजेश जिसकी आपने अंग संज्ञा की है अंग संजय करते ही अंगस्य वहां पर पहुंच जाएगा ना अंगस्य जी अंग में कौन सी विभक्ति है उसमें तो अंगस्य सृष्टि है. है तो ची धातु जो है यह क्या है यह अंग है ना अंग संजय कर दिए तो अंग हो गए ना जी अंग हो गया तो ची धातु अंग हो गया तो अब सूत्र कहता है अंग को अट आगम होता है तो अंग को कहा जा रहा है तो यह अंग को में ये जो अंग को अर्थ कैसे निकाला आपने अंगस्य के कारण से निकाला है ना मेरी बात पकड़ में आ रही है आपको वो तो हर अधिकार सूत्र में ष्टी है ना हां तो आए जहां ष्ठी होगा वहीं पर होगा ना जो पहले भी हमने जो अंग को ये होता है अंग को यह होता है जो बोला है तो वो वहां भी श्रेष्ठी निर्दिष्ट है वहां वहां नहीं बोला है यहां आद्यंत टकित में या आपने सूत्रार्थ देखा होगा उसमें श्रेष्ठी निर्दिष्ट लिखा है इसलिए आपको समस्या आ रही है ये शेष्टी निर्दिष्ट तो सब जगह आएगा जहां जहां अंग का अधिकार आएगा वहां वहां श्रेष्ठ निर्दिष्ट ही होगा ओ। जहां जहां अभी तक आपने भागा नायका और शालिया आ, फिर औपगवा और आश्वलायन आरण्य जितने भी अभी तक ये हमने सातवां उदाहरण कर रहे हैं ना छह उदाहरणों में सब जगह जहां जहां ज़ा अंग संज्ञा की है वहां सब जगह श्रेष्ठी निर्दिष्टि है क्योंकि अंग को यह काम होता है अंग को यह काम होता है जहां जहां बताए वहां सब श्रेष्ठ निर्दिष्टि है सृष्टि जहां श्रेष्ठी निर्दिष्ट है यानी नि छठी विभक्ति जहां पर है वह सब श्रेष्ठ निर्दिष्टि जाएगा स्पष्ट हो गया यह तो स्पष्ट हो गया लेकिन यह अर्थ निकालना बहुत मुश्किल है नहीं वो वो धीरे धीरे पकड़ में आएगा आपको धीरे धीरे पकड़ में आएगा क्योंकि अंग को काम होता है तो अंग में कौनसी भी भक्ति है जिससे कि आप अंग को होता यह निकाला आपने ये बोला है ना अंग को अट होता है तो अंग को ऐसा अर्थ कैसे निकाला आपने इसलिए निकाला है क्योंकि उसमें अंग से अनुवृत्ति है सूत्र में है ना लुंग लुंग लंग लिंक शु अड़ुदाता इसमें अंगस्य की अनुवृत्ति आ, uh. आ रही है लुंग लंग लिंक शु अड़ुदाता में अंगस्य की अनुवृत्ति आ रही नहीं आ रही सूत्र में हां आ रही ना क्योंकि छठे अध्याय का पहला ही सूत्र है ना oh. तो अंगस्य अनुवृत्ति आ रही है इस सूत्र में uh. लुंग लंग लिंक शु में तो अंगस्य है तो अंग को अट आगम होता है तो श्रेष्ठी निर्दिष्ट है वह अंग और ये सब कर्मनी सृष्टि है हाँ ये सब कर्मनी सृष्टि है मान लीजिएगा अंग को हो रहा है तो कर्म में सृष्टि है आप अंग आ, कर्म में भी मानो लेकिन आ, आप जैसे अंग के अधिकार में या अंग के कह सकते हैं अंग को का के, की, कु, ये सब प्रयोग कर सकते हैं वो हिंदी वाली बात है, है तो वह श्रेष्टी है जहां आप को अर्थ निकालते हैं कहीं के अर्थ निकालते हैं क्या अर्थ निकालते हैं, कहीं की अर्थ निकालते हैं वह हम हिंदी की हिंदी के अनुसार हम अपने सुविधा के अनुसार काके की ऐसा निकाल लेते हैं यह तो वह ही है वह कर्म में सृष्ठी होना वो थोड़ा सा अलग प्रसंग आता है कर्म में सृष्टि होना वह अलग प्रसंग है हा जी तो ये हो गया आपका अधिकार में अट आगम ले आया है आद्यंतो टकितकार इत है हाँ जी हाँ जी स्वामी लूंग लंग रिंग इसमें लूंग लंग प्रत्य परे रहते अट आगम होता है जो कि उदात होता है तो इसमें जो शू आया उसका क्या आप करेंगे स्वामी? ये तो सप्तमी विभक्ति का है शु जो ये अर्थ कैसे करेंगे पूरे सूत्र का स्वामी देखिये सप्तम विभक्ति का बहुवचन और सुख का जो सकार है वहां तो सकार को सकार आदेश हो गया बस इतना अंतर है ओम स्वामी हाँ जी वो सप्तमी भक्ति का कहीं तो सुधन्य आदेश होता है तो लुंग लंग, लंग सप्तमी भक्ति का बहुवचन है तो अर्थ यह होगा लुंग लंग, लंग लिंग इनके परे रहते अंग को अठ आगम होता है और वह आगम अठ उदात होता है ये इसका अर्थ है स्वामी जी यदि उदात्त हो तो तद, त, तद स्वामी जी अनुदा यदि धातु उदात है तो उसको नोचे अनुदाता अस्त चेत तर ना आगती स्वामी ऐसा ऐसा नियम नहीं है ऐसा नियम नहीं है ऐसा नियम नहीं है जो आप बता रहे हैं ऐसा नियम नहीं है जब ये एक आगम होते हैं आगम अलग स्वर वाले होते हैं प्रत्यय अलग स्वर वाले होते हैं धातु अलग स्वर वाले होते हैं धातु जो है अंतोदात होता है प्रत्यय आदिदात होता है आगम जो है आ, आ, आ, आ, अलग प्रकार का होता है और कई अलग अलग सूत्रों से अलग अलग होते हैं तो वो फिर जब शब्द पूरा बन जाता है इंडिविजुअल जो है जिसका जैसा जैसा स्वर होगा वो वैसा वैसा हो जाएगा जब सब पूरा पद बनने के बाद फिर वो स्वर बदल जाएंगे बाद में हाँ जी ये जब स्वर प्रकरण आ जाएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा पदमा जी हां जी क्योंकि वो स्वर प्रकरण जब आ जाएगा दूसरे पद जब आप पढ़ेंगे तो वहीं पर आ जाएगा बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा वहां पर इंडिविजुअल में प्रत्यय का अलग स्वर है धातु का अलग स्वर है आगम का अलग स्वर है ऐसा है का अलग स्वर है पर जब वो पूरा पद बन जाने के बाद फिर उसमें बदल जाएंगे जब धातु का स्वर और प्रत्येक स्वर दोनों टकराते हैं तो कौन सा स्वर रहेगा वो नियम से अलग अलग फिर बदल जाएंगे वो, वो जब स्वर प्रकरण में आपको स्पष्ट हो जाएगा पर इंडिविजुअल यहां पर केवल यह बताया कि जो अट आगम हुआ है वो उदात होता है यह बताया इसमें फिर उदात उदात मिलकर के उदात रह जाता है उदात अनुदात मिलकर के कुछ ऐसा बन जाता है वो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग स्थितियां बनती हैं तो हम यहां तक पहुंच गए हैं कि अट है ची है सिच है और तिप है यहां तक पहुंच गए है? अब अट में टकार की इत संज्ञा कर दीजिएगा अलंत्यम से सिच में चकार की इत संज्ञा कर दीजिए अलंत्यम से तिप में पकार की संजय कर दीजिएगा अलंत्यम से यह तीनों को अलंत्यम से इंजय कर देंगे तस्लोपदर्शनम लोपा तकार कित संज्ञा चकार की संजा और पकार की संजा तो अकार बच गया सिच का सी बच गया और तिप्त का ती बच गया यह स्थिति है और सी में जो इकार है वो अनुनासिक है सिच में जो इकार है वो अनुनासिक है तो उपदेश अज अनुनासिक से उसकी भी संज्ञा हो जाएगी और उसका भी लोप हो जाएगा तो सअलंत बचेगा पकड़ रहे हैं मेरी बात को यानी टक... अठ टकार की हां अठ में इकार की उपदेश अजनुना से इत संज्ञा सकार की अलंत्यम से इत संजा पकार से पकार की अलंत्यम से संज्ञा ऐसा तो यहां तक पहुंच गए बाकी बात हम कल कर लेंगे बचे हुए कल पूरा करना चाहिए आप लोगों को काफी दिन होगा ये अच्छी चीज पर इसको अच्छी तरह समझ रहे हैं अभी तक यहां तक जितना हुआ है इसको बार बार देख लीजिएगा क्योंकि एक बार आपने बुद्धि में बिठा लिया है ना ये तिंगंत प्रकरण की प्रक्रिया कैसी चलती है तो यही प्रक्रिया बार बार आ जाएगा जैसे सुबंत की प्रक्रिया एक जैसी होती है सु कैसे आता है वैसे ही तिंग कैसे आता है ये तिंग को कैसे आने की स्थिति को यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है तो आप पहुंच गए हैं आ ची स और ती यहां तक पहुंच गए इसके आगे हम कल देखेंगे ओंकार करते हैं ओम शांति शांति शांति ही नमो नमा